महासुर काल में विने ने उन दैत्यों को इस प्रकार शीत द्वारा व्यथित और चेतना रहित देखकर इस कार्य को काल द्वारा प्रेरित माना फिर तो उसने आसुरी माया का आश्रय लेकर अपने विशाल शरीर का विस्तार किया और उससे आकाश मंडल दिशाओं और विदिशाओं को व्याप्त कर लिया फिर उस दानवेंद्र ने अपने शरीर में दस हजार सूर्यों का निर्माण किया। उसने माया के बल से दसों दिशाओं को प्रचंड अग्नि से पूर्ण कर दिया, जिससे छन मात्र में सारे त्रिलोकी अग्नि की लपटों से व्याप्त हो गई। उस ज्वाला समूह से चंद्रमा शांत हो गए। तदनंतर काल नीन की माया से दानवेंद्रों की वह सेना इस प्रकार दानवों की सेना को चेतना युक्त देखकर जगत के एकमात्र नेत्र स्वरूप सूर्य से तिलमिला उठे तब उन्होंने अरुण से कहा सूर्य बोले अरुण मेरे रथ को शीघ्र ले चलो जहां कालमीन का रथ खड़ा है वहां मेरा उसके साथ शूर वीरों का विनाश करने वाला भीषण संग्राम होगा जिनके बल पर हम लोग निर्भर थे वे चंद्रदेव तो इस युद्ध में परास्त हो गए किस प्रकार कहे जाने पर गरों के अग्रज अरुण ने श्रेत कलंगियों से विभूषित एवं प्रयत्नपूर्वक वश में किए गए अशुं से जुते हुए रथ को आगे बढ़ाया तत्पश्चात् जगत को उद्भासित करने वाले महाभाग भगवान् सूर्य ने अपना विशाल धनुष तथा सर्प किसी कांति वाले दो दिव्य बाणों को हाथ में लिया। उनमें से एक बाण को संचारास्त से संयुक्त करके चलाया तथा दूसरे को इंद्रजान से युक्त करके छोड़ दिया। संचारास्त के प्रयोग से छनमात्र में ही लोगों के � तो दानों देवताओं को आत्मीय मानकर दैत्यों पर ही फूरती से प्रहार करने लगे प्रलय काल में कृतांत के समान कोड़ से भरा हुआ कालनें किन्हीं को तीखी तलवार से किन्हीं को बानों की वृष्टि से किन्हीं को भयंकर गदाओं से और किन्हीं को भेषण कुठारों से मार गिराया तथा किन्हीं के मस्तकों भुजाओं और सारथी सह उस प्रचंड वेगशाली दैत्य ने किन्ही को रथ के वेगपूर्वक धक्के से पीस दिया तथा किन्ही को क्रोधपूर्वक कठोर मुक्के के प्रहार से यमलोक का पथिक बना दिया उस समय देवताओं से पराजित हुए बहुत से दैत्यों को अपने रूप की प्राप्ति हो चुकी थी अतः क्रोध से भरा हुआ कालमेन उनके रूप को नहीं जानता था इस प्रकार रणभूमि में अपने पक्ष के उन दैत्यों को मारा गया देखकर दानवराज नेम दैत्य ने कालनेमि से कहा, कालनेमि मैं नीम नाम का असुर हूँ, देवता नहीं हूँ। तुम मुझे पहचानो। माया से मुहित होने के कारण तुमने युद्ध स्थल में बहुत से प्रचंड पराक्रमी दैत्यों का सफाया कर दिया है। देवताओं ने इ इसलिए अब तुम शीघ्रता पूर्वक सभी अस्त्रों के निवारण करने वाले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो इस प्रकार नीमी द्वारा समझाए जाने पर दैत्यराज कालमीका चित्त संभ्रम के कारण व्याकुल हो गया तब उसने बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर संधान किया तथा उस सुरखंडक दैत्य ने स्वयं फिर तो उस अस्त्र के तेज से चराचर सहित त्रिलोकी व्याप्त हो गई, देवताओं की सारी सेना भयभीत हो गई, तथा युद्ध युद्धभूमि में संचारास्त्र सहिं शांत हो गया। उस अस्त्र के विफल हो जाने पर सूर्य का तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने महेंद्रजाल का आस्त्र लेकर अपने शरीर को कर्णों रूपों में प्रकट किया। उन � उससे मज्जा और रक्त से रहित दानवों की सेना संतत्त होठी तत्पश्चात सामर्थ्यशाली सूर्य देव ने चारों ओर अग्नि की अत्यंत घोर वृष्टि की और दानवेंद्रों के नेत्रों को अंधा कर दिया हाथियों की मज्जाएं गल गईं और वे चुपचाप धाराशायी हो गए धूप से पीड़ित हुए घोड़े लंबी सांस खींचने लगे प्यास से व्याकुल हुए रथी भी इधर-उधर पानी की खोज करते हुए छायादार वृक्षों और पर्वतों की गुफाओं की शरण लेने लगे उस समय दावा आग में प्रज्वलित हो उठी जिसकी भयंकर ज्वाला ने वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया जला भिलाषी लोग सामने ही हिलोरे लेते हुए जल से भरे हुए जलासे को देखकर सामने स्थित रहने पर भी दावा आग से पीड़ित होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकते थे अतः जल न पीकर मुख फैलाए हुए भूतल पर गिरकर चेतना रहित हो जाते थे भूतल पर जगह-जगह मरे हुए दैत्येश्वर दिखाई पड़ते थे कहीं-कहीं टूटे कहीं, हुए रथ तथा मरे हुए हाथी और घोड़े पड़े हुए थे कहीं कुछ लोग बैठकर रक्त उगल रहे थे और कुछ दौर लगा रहे थे जिनके शरीर से रक्त मज्जा और चर्बी टपक रही थी कहीं हजारों की संख्या में मरे हुए दानव दिख रहे थे दानवेंद्रों के महान विनाश के उपस्थित होने पर कालमीन क्रोध से विह्वल हो पचंद्र क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो गए, उसकी शरीर कांति पलय कालीन मेघ के समान हो गई, वह उमड़ते हुए सैकड़ों जलाशयों के सद्रश उछल पड़ा और गंभीर रूप से ताल ठोककर एवं सिंहनाद करके जगत के प्राणियों के हृदय को कंपित कर दिया। फिर उसने आकाश मंडल को आच्छादित कर सूर्य की माया को नष्ट कर दिया तदनंतर दानवीन्द्र की सेना पर शीतल जल की वर्षा होने लगी दैत्यगण उस वृष्टि का अनुभव कर क्रमशः उसी प्रकार अमाश्वस्त हो गए जैसे भूतल पर सूखते हुए बीजानकुर जलवृष्ट से हरे भरे हो जाते हैं तत्पश्चात दुर्जय एवं महान असुर कालोनी में मेघ रूप होकर देवताओं की सेना पर भीषण शस्त्र व्रस्त करने लगा प्रचंड पराक्रमी दैतेंद्रों की उस वार वर्षा से पीड़ित हुए देवगणों को सीत से पीड़ित गावुं की तरह कोई आस्त्र स्थान नहीं दिख रहा था वे अस्त्र छोड़कर अपने अपने हाथियों और घोड़ों की पीठों पर चिपककर चिप गए कहीं-कहीं भयभीत हुए देवगण रथों में लुक चिप रहे थे, कुछ अन्य देवताओं के शरीर भय से सिकुड़ गए थे, वे भयवश अपने हाथों से मुखों को ढके हुए दसों दिशाओं में इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। इस प्रकार उस देव विनाशक भीषण संग्राम में शस्त्रों के आघात से जिनकी अंगसंधियां छिन्न-भिन्न हो गई थीं भुजाएं कट गई थीं मस्तक विदीर्ण हो गए थे तथा जंघा और जन कट गए थे ऐसे सैनिक टूटे हुए हरसे वाले रथ और चूर-चूर हुए धजाओं की कतारें भूतल पर पड़ी हुई दिख रही थीं जिनके शरीर से बहते हुए रक्त से गड्ढे भर जाते थे ऐसे विलीन अंगों वाले घोड़ों और पर्वत सदृश विशालकाय गजराजों से पटी हुई वह रणभूमि विकृत और विभत्स दिखाई पड़ रही थी इस प्रकार उस युद्ध में महाबली महासुर काल दैत्य ने दो ही घड़ी में एक लाख गंधर्वों पांच लाख यक्षों सात हजार राक्षसों तीन लाख लेविशाली किन्नरों तथा सात लाख प्रधान, प्रधान प्रधान पिशाचों को काल के हवाले कर दिया था इनके अतिरिक्त उसने निर्भय होकर अन्य देवजातियों के असंख्य वीरों का संघार क तथा अस्त्र विद्या निपुण कार्य नहीं मिले ने विज्ञत्र ढंग से अस्त्रों के प्रहार से करोनु देवताओं को यमलोक का पथिक बना दिया। उस समय इस प्रकार की भयंकर पराजय और देवताओं का संघार उपस्थित होने पर चित्र विचित्र अस्त्र और उज्जल कवच से सुसज्जित हो दोनों देवता अश्विनी कुमार क्रोध से भरे हुए समर भूमि में आगे बढ़े और कृतांत एवं अग्नि के समान पराक्रमी उस दैत्य पर प्रहार करने लगे उस भयावनी आकृति वाले भयंकर असुर को रणभू उसके मर्म स्थान पर आघात किया उन दोनों अ कुमारों के बार प्रहार से उसका चित्र कुछ दुखी हो गया फिर उसमें आठ अरोों वाले चत्र को हाथ मिल लिया जो तेल में सफाया हुआ तथा रण में अंतक के समान था। उसने उस चक्र से अस्तुनी कुमारों के रथ के कूबर को काट गिराया। तत्पश्चात् उस दैत्य ने धनुष और सर्प के समान जहरीले बाणों को उठाया और आकाश मंडल को बाणों से आक्षादित करके उन दोनों देववैद्यों के मस्तकों पर बाण विस्त्रत शुरू की। तब उन दोनों देवों ने भी अपने तीखे अस्त्रों से उस दैत्य के बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए उन दोनों के उस कर्म को देखकर आश्चर्यचकित हुआ कालनेमि क्रोध उठा फिर तो उसने बड़े क्रोध से अपने भयंकर मुदगरों को जिसका सर्वांग भाग लोहे का बना हुआ था तथा कालदंड के समान अत्यंत भीषण था हाथ और बड़े वेग से घुमाकर उसे अश्विनी कुमारों के रथ पर फेंक दिया आकाश मार्ग से उस मुदगर को अपनी ओर आते देखकर दोनों अश्विनी कुमार अपने-अपने रथ को छोड़कर बड़े वेग से भूतल पर कूद पड़े